fit fix जो बंदा किसी का ऑटोग्राफ लेता है ना उसकी जिंदगी में उसके लिए यह उसके बेस्ट मोमेंट्स में से एक होता है आम लोग सिग्नेचर करते हैं और महान लोग ऑटोग्राफ देते हैं ऐसा क्या है जो एक जैसी दिखने वाली चीजों के दो अलग-अलग नाम कर देता है सफल होने की लत जो अगर किसी को लग गई तो उसके दिल दिमाग पर 256 बिट का इंक्रिप्शन लग जाता है कोई भी उसके इरादों को फीलिंग्स को और जुनून को हैक नहीं कर सकता सफलता के दरवाजों में एक खास बात होती है जब तुम उनके एकदम पास में पहुंचते हो तभी खुलते हैं अपने जुनून को इतना उबाल दे कि तेरे रास्ते की हर कठिनाइयां जल करके राख हो जाए अपनी मेहनत के घोड़ों को इतना तेजी से दौड़ने दे कि तेरे पीछे आ रही लोगों की भीड़ को तू दिखना ही बंद हो जाए जिस दिन तुम्हारे दिमाग तुम्हारे दिल में सफलता पाने का नशा चढ़ेगा उस दिन तुम्हें दुनिया का हर एक नशा हल्का लगने लग जाएगा दो चीजों में से एक चीज जल्दी से डिसाइड कर लेना मेरे दोस्त पछतावा या असफलता पछतावा जिंदगी की केमिस्ट्री का एक फाइनल प्रोडक्ट है उसको तुम किसी भी दूसरी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते पछतावा सिर्फ पछतावा बनकर रह जाता है लेकिन असफलता इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसको किसी ना किसी तरीके से सफलता में बदला जा सकता है जब तुम्हारा जुनून डेली की छोटी-मोटी जरूरतों से बड़ा हो जाए तब समझ लेना कि तुम पर सफल होने का नशा चढ़ रहा है जब लोगों के ताने तुम पर बेअसर होने लगे तब ये सोच लेना कि तुम पर सफल होने की लत लग गई है ये लत अच्छी है दुनिया के सभी नशों की लत से सबसे बेस्ट लत है इसका हैंगओवर कभी ना उतरे तो अच्छा है सफलता पाने का नशा करने वाले काले पत्थर बन जाते हैं उन पर ना कोई दूजा रंग चढ़ता है और ना उनको कोई मार सकता है और ना कोई उनको चोट पहुंचा सकता है जो उनसे टकराएगा वो पेन किलर खा के ही सो पाएगा कुछ बड़ा करने के नशे को जुनून को खुद की बॉडी में थॉट्स में इतना स्पेस दे दो कि तुम जो हवा सांस लेने के बाद बाहर फेंको उससे तुम्हारे आसपास के वातावरण की एंट्रोपी बढ़ने लग जाए बिग बैंग ब्लास्ट ले आओ अपने अंदर एक नया ब्रह्मांड बनाने का वक्त आ गया है अब कब तक जिल्लत की जिंदगी जिओगे आज से बहाने बनाना बंद करो बार-बार गिरने के बाद भी सफल होने की लत लग जाने दो अपने आप को इस मेहनत के नशे में खो जाने दो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है वहां पर वो कुछ मिनट ही बिता पाता है लेकिन वो इंसान उन कुछ मिनट्स को पूरे गर्व के साथ पूरी जिंदगी भर फील करता है बताता है इसलिए कभी भी सक्सेस को टाइम के साथ कंपेयर मत करना टाइम की यूनिट होती है सक्सेस की नहीं सक्सेस चाहे किसी भी फील्ड में हो उसके लिए अगर तुम्हें टाइम देना है तो देना है आज से ही अभी से ही अपने अंदर एक लत लगा लो कि मुझे ये सक्सेसफुल इंसान बनने का नशा छोड़ना नहीं है जय हिंद वंदे मातरम जीत फिक्स